Namaskar Mitro, this video is a specific question which many activists have asked. They have asked this question that the Right to Recall group and Raju Dixit Ji, which is a movement that is happening in Andolan, in the l अधिकतर बातों में सिमिलारिटी है मतलब राजीव दिक्षित जी को हम बहुत मानते हैं पर उनके कुछ कुछ बातों में कार्यकर्ताओं को बहुत विरोध नजर आया और उसमें से एक जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो मोहन भाई पे कि मैं मोहन भाई को दुरात्मा गांधी कहता हूँ और राइट टू रिकॉल ग्रुप के अधिकतर कार्यकर्� जबकि दीक्षित जी मोहन भाई के आ, समर्थक थे और हर एक चीज में उनको मानते थे उनके स्वदेशी से लेके खादी से लेके अलग-अलग बहुत सारी चीजों पे तो ये विरोधाभास क्यों हैं तो इसके ऊपर ये वीडियो है तो इसमें ये है कि, कि किसी भी दो कार्यकर्ताओं में 100% सिमिलारिटी मिलना तो ना मुमकिन है मैं उनक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 मोहन भाई को ऐसा एक विचारक की तरह मानते थे पर जहाँ तक कार्यक्रम का और कार्य पद्धति का सवाले कार्यशैली का सवाले वो मोहन भाई को कितना मानते थे तो मैं एक एग्जांपल दूँ कि जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के गेट के एक वरिष्ठ अमेरिकन अधिकारी एयरपोर्ट पर आए थे उनके वीडियो में ही उन्होंन कुछ आजादी बचाव आंदोलन के 10-20 कार्य करता शायद ज्यादा 50 जितने कार्य करता एयरपोर्ट पर उसकी पिटाई करने गए थे कि वहीं पे एयरपोर्ट से ही उसको वापस अमेरिका भगा दो और पुलिस ने उनको पकड़ लिया उनको जेल ले गए थे तो वो एयरपोर्ट पर इस अधिकारी की पिटाई करने गए तो साफ-साफ दिख रहा है アンシャン、ろう、ボケロ、ボケロ、トゥピタイカネジェット、ウモンカリアパタティメ、ウノネイセリエイマナジョギンバイキ、カリアパた。ティカラテ、ウムクロゲトウゴラ、ウマラカナビカジェガ、オプナカカダア、ウトマラノクサンウォア、ケトウ अनशन की कार्यपद्धति को कभी स्वीकार नहीं किया उन्होंने धरने वगैरह दिया था पर उन्होंने खुद कभी भूख हड़ताल नहीं की या तो की तो कभी एक-दो दिन की टोकन की हो तो इससे साफ दिखता है कि वो भी मोहन भाई को नहीं मानते थे फिर उन्होंने जवाहरलाल गांधी का हमेशा विरोध किया है आप राजीव दीक्ष もうんばいきばじあジャワー・アル・ガシー、プラザン・マントリバネ、も i んばいきばじあし、アングレジョーギー、ウォジャー、レッキン、もうんばいに、ングレジョー、サマー・サンディア。アングレジョーネ、もうんばいコーカー、キ、ジャワー・アル・ガーシー、プラザン・マントリバネ、もうん s いに、うんか、a カム・マンリア、ア、n ん、ジャワー・アル・ガーシー、コー・サマー・サンデ t ア、ヴァラッキ、プラザン・マント e ヴァラッバイパテルバネ、ヴァレテ。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 उनके लिए संभव भी नहीं था क्योंकि आदमी जिस संगठन में जुड़ते हैं उस संगठन की सारी मर्यादाएं स्वीकार करनी पड़ती है उस संगठन के जो मूल विचार हैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते उससे एग्री हो या ना हो एग्री होना ही पड़ता है जैसे अभी नरेंद्र मोदी है वो बीजेपी आरएसएस के साथ है तो जो मं प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है इनहेरिटेंस से या गुरु प्रथा से मेरा पूरा एक वीडियो इसके ऊपर है कि चर्च में इनहेरिटेंस नहीं है जो 350 कार्डिनल है वो नया पोप चुनते हैं पोप तो ही नहीं करता कि मेरे बाप कौन पोप मेरे मरने के बाद कौन पोप बनेगा गुरु प्रथा नहीं है इसी तरह से प्रोटेस्टेंट है मस もしありゃあ、何をしているのか、何をのか、何のか、何をしているのか、何をしているのか、何をしているのか、何をしていのか、何いるのか、何をしているのか、何をしているのか、何ているのか、何をしているにか、何をしているているのか、何をしていのか、何をしているのか、何をしているのか、何をしているのしているのか、何しているのか、何ているのか、何るのか、何をしているのか、何をしているのか、何をしているのか、るのか、は、をしのか、何をしているのか、何をしているのか、何を मंदिरों में जो महंत है वो मंदिर का मालिक होता है अपने मरने के बाद वो महंत की अपॉइंटमेंट करता है तो ये गलत प्रथा है तो मोदी साहब की फिलहाल इस पॉइंट पे उनकी ताकत या हिम्मत नहीं हो सकती कि वो मंदिरों में गुरु प्रथा का और वारसाई का विरोध करें क्योंकि वो जिस संगठन से जुड़े हैं बीजेपी और मंदिरों में वार्षिक और गुरु प्रथा का समर्थन करते हैं तो व्यक्ति कितनी भी अच्छी बात करना चाहे बुरे व्यक्तियों का विरोध करना चाहे लेकिन जिस संगठन से उसने जुड़ना पसंद किया क्योंकि वो सारे संगठनों में सबसे कम खराब संगठन था ऐसा नहीं था कि गलत संगठन देख के जुड़े तो वो संगठन की मर्याद プラカシニディアパーバカイバーノニエビカイアキアザディエゴ、カンティカリオキ、ウジャシミリ、バカシン、ラララッパー、チャンラシェカ、アザドンカ、ナムギアト、メシャンシェプメカウンガキ、ミラー、メモンバイコ、ドラッマ、ガンティボルトウ、ウォーメシャンモンバイケ、フェヴォーメテ、トウスカトエキリザンエキ、バイド、カリエカトウメアポ、ハンドプセンシミラリティネミレギ、ディフェンスオフォーピン、ミル दूसरा वो मोहन भाई के कार्यशाली से अग्री नहीं होते थे उसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो खुद WTO के एक बड़े नेता थे अमेरिकी नेता थे उसकी पिटाई करने के लिए वो एयरपोर्ट गए थे पुलिस ने उनके वो एरेस्ट किया था और तीसरा कि वो वो भी मोहन भाई से कभी 100% अग्री नहीं करते थे क्योंकि उन्हों <coughs> जवालाल गाजी के समर्थक थे, तो सिमिलारिटी तो वहाँ भी नहीं है, तो ये सारे रीज़न हैं, धन्यवाद।